इंस्वीवन कऊस वृक्ष आस यतो दवा पृथ्वीनुु मनीषिण मनस पृछतेद्क्षत इतऊ भुवनानि धारय वनम वन क्या है कौश वृक्ष और वह वृक्ष कौन है आशा कौन हुआ यह है य तो द्यावा पृथ्वी निष्ठ जिससे इस पृथ्वी और दिवलोक को छांट करके अलग करके स्थापित किया है मनीषिण मनसा विद्वान लोग मन से ज्ञान से इस बात को पूछते हैं तद यद्यतिष्ठत वह जो स्थित है भुवनानिधारण संपूर्ण लोगों को धारण करता हुआ उसको पूछते हैं विद्वान वन वृक्ष और इसका लगाने वाला या इसको काटने वाला कौन है ये वन कहते हैं वर्ण संभक्तौ जिसको विभक्त किया जाता है वनति संविभजती यम व तद्वन इसको काटते हैं विभक्त कर देते हैं अलग कर देते हैं उसका नाम वन है और वृक्ष वृक्षते छेद्यते थे स वृक्ष जिसको काटा जाता है छेदा जाता है उसका नाम है वृक्ष वृक्ष ततक्षु निष्टतक्षु ततक्षु है और ततक्षु का मतलब है काटने वाला पुनः पुनः काटने वाला या जिसने काटा तो ईश्वर के साथ जो काटने की क्रिया होती है या बनाने की क्रिया होती है वो कहा होती है प्रकृति में सृष्टि में संसार में इस कारण से यह संसार ही वृक्ष है या वन है वृक्ष का जो गुण है स्वभाव है यही का यही इस संसार का भी है दोनों में कोई अंतर नहीं है वृक्ष उत्पन्न होता है बढ़ता है और उसके बाद फिर नष्ट हो जाता है यही कि यही स्थिति पूरे संसार की है उत्पन्न होने वाले जितने भी पदार्थ हैं, सभी में यही स्थितियां मिलती है कुल मिलाकर की छह स्थिति होती है वैसे सड़भाविकारा भवंती जायते अस्थि वर्धते विपरिणमते अपीयते ये छह स्थितियां हैं जाए थे पहले तो उत्पन्न होते हैं ये कार्य पदार्थ जितने भी हैं बनने वाले पहले सत्ता में आते हैं उत्पन्न होते हैं उत्पन्न बनते हैं बनने के बाद अस्थि वो सत्ता में वर्तमान होते हैं कि ये हो गया बन गई चीज अब ये बनने के बाद अब उसमें थोड़ी वृद्धि होती है बढ़ते हैं वो बढ़ने के बाद बढ़ते बढ़ते बढ़ते अब क्या होता है वो उनका विकास रुक जाता है और उल्टा परिवर्तन शुरू हो जाता है बढ़ते बढ़ते घटना शुरू हो जाएगा ये हो गया विपरिणमते वृद्धि रुक गई रुकने के बाद उल्टी दिशा मुड़ गई अब उस उल्टी में क्या हो जाएगा अपक्षीयते थोड़ा थोड़ा घटना शुरू हो गया वो और घटते घटते घटते घटते विनश्य अब वो इतना घटेगा घटते घटते वो बची गई नहीं विनष्ट हो जाएगा तो चेतन पदार्थों में तो ये छेके, छे के छे स्थितियां दिख जाती है जड़ों में इतनी नहीं होती है जड़ में तो कितने हो जाएंगे जायते अस्ति नहीं बढ़ने वाली नहीं क्रिया होगी बस ना जड़ नहीं बढ़ेगा वो अभी बना नहीं बढ़ते पूरा तभी होता है जब बन गया कहेंगे तो बढ़ना उसमें बनने से पहले होगा जितना हो जाएगा बन जाने के बाद नहीं बढ़ता है जड़ यहां से होगा बी विपरिणामते अपीयते विनश्यति तो चार ही स्थितियाँ होगी जैसे ये पुस्तक है ना तो अब ये पहले तो बन करके जब तैयार हो गई जाए हो गया उसके बाद अस्थि भी हो गया अब ये अब ये बढ़ेगी नहीं बिपरिणाम हो जाएगा अब शुरू हो जाएगा इसका फिर अपक्षीयते पुराने हो गई फिर नष्ट हो जाएगी तो चेतनों में एक वृद्धि बस इतना अंतर देखा जाता है तो जितने भी बढ़ने वाले पदार्थ हैं जन्म के बाद ये सभी चेतन होंगे मनुष्य शरीर है पशु शरीर है पेड़ और जितने भी हैं पशु पक्षी के शरीर ऐसे होते हैं पहले जन्म होते हैं जन्म के बाद ये बढ़ते हैं बढ़ने के बाद फिर एक सीमा तक बढ़ेंगे फिर घटने शुरू हो जाएंगे मर जाएंगे तो यही का यही नियम पेड़ पर भी दिखाई देता है वो भी पहले उत्पन्न होते हैं उत्पन्न होने के बाद बढ़ते हैं बढ़ने पर एक सीमा तक बढ़ेंगे फिर वो घटने लग जाते हैं और सूख करके मर जाते हैं फिर तो इस कारण से क्या होता है वहां भी अनुमान होता है कि ये भी सजीव हैं, चेतन हैं। पत्थरों में ऐसा नहीं होता है दीवार बना देते हैं खंभा बना देते हैं तो इसमें नहीं होता ऐसा पेड़ की डाली काट के सूख जाने के बाद अब हम खंबा खड़ा कर देते हैं और वो खंबा तो नहीं बढ़ता है लकड़ी के और सामान बना दिया कुर्सी मेज टेबल अब ये नहीं बढ़ते हैं ऐसी पत्थर की दीवार हो गई ये भी नहीं बढ़ती है तो नहीं बढ़ने वाली जितनी चीजें वो तो जड़ है और बनने के बाद जो बढ़ती है वो चेतन है लेकिन बढ़ना क्रिया के केवल जड़ों में ही होगा घटना बढ़ना जो है ये जो परिणाम है ना ये केवल जड़ों में ही होता है हाँ केवल जीव युक्त में होगा ये तो अंतर होगा लेकिन होगा जड़ में ही केवल घटना बढ़ना अवयवी में होता है अवयव में नहीं अवयव में नहीं होता है कभी भी जो निरवय है उसमें भी नहीं बढ़ेगा कुछ नहीं स्वरूप से तो ये जड़ में होते हैं लेकिन ये वहां पर होते हैं जहां पर जीवात्मा के साथ संबंध होता है जहा जीवात्मा से असंबद्ध जड़ है उसमें ये वृद्धि वाली स्थिति नहीं होती है वहां तो कोई बढ़ाएगा उनको तब तो बढ़ेंगे वो वैसे अपने आप नहीं बढ़ते हैं उपादान लेकर के बढ़ जाए सोता जैसे ये तो बढ़ जाते हैं इसको बढ़ाते नहीं ऊपर से पर ये बढ़ जाते हैं तो ऐसे दीवार तो ऊपर से जितना डालते जाएंगे ये बढ़ती जाएगी अपने आप नहीं बढ़ेगी पर ये नहीं होता ये भीतर से बढ़ता है शरीर आदि तो भीतर से जो बढ़ने वाले है ये सभी चेतन में हो गए लेकिन जो बढ़ना क्रिया होती है ना वो केवल जड़ों में ही होती है और बढ़ने का मतलब केवल अवयवों का संबंध होना नए अवयवों का जुड़ना इसी का नाम वृद्धि है और वृद्धि कुछ भी नहीं है नए अवयव जितने जुड़ते जाएंगे वो बढ़ते गया जैसे अब वृक्ष और वन का उदाहरण दिया है वन क्या होता है केवल वृक्षों का समूह ही होता है अलग से बन कुछ नहीं होता है दूर से जब वृक्षों के बीच में जो स्थान है वो नहीं दिखाई देते हैं तो आपस में लगता है कि वृक्ष जुड़े हुए हैं। तो उसी स्थान से जो भेद है स्थान का उससे रहित अवस्था जो वृक्षों की यही बन है यही वन है समूह जहां हो गया जंगल हो वृक्षों का समूह वो बन हो जाता है तो दूर से वो एक ही पेड़ जैसा दिखता है पास में आने पर वो दिखता है ये तो अलग अलग हैं सारे तो इस कारण से क्या है वो वन अपने आप में कोई पदार्थ नहीं है लेकिन इसको भी पदार्थ माना गया है क्योंकि बुद्धि इस तरह की एक विशेष बुद्धि उत्पन्न होती है वास्तविक में पदार्थ ये नहीं है जैसे वृक्ष है ना, वृक्षों में भी अलग अलग अवयवों का संयोग तो है और वनों में भी अलग अलग वृक्षों का संबंध है संयोग है लेकिन दोनों संबंधों में अंतर है वृक्ष में क्या है डाली है वो पत्ते हैं, टहनिया और है ये सारे के सारे हैं ना उसके चमड़े ऊपर की छाल है तो ये सब भी जुड़ करके ही बने हैं सारे वृक्ष भी लेकिन इनके छाल में और वृक्ष के बीच में जो संबंध है वैसा संबंध जंगल अर्थात दो वृक्षों के बीच में वैसा नहीं है इसकी तो चांद अगर छाल निकाल दें तो वृक्ष सूख जाएगा बढ़ेगा नहीं फिर वो इतना पूरा छील देंगे तो बढ़ेगा ही नहीं वो लेकिन पेड़ हटा देंगे दो बगल वाले तो बीच वाले का कोई अंतर नहीं आएगा तो जिसमें अवयवों के हटाने से अवयवी में अंतर आ जाए यानी अवयवी बढ़ना अवयवी में अंतर आ जाए बढ़ना बंद हो जाए तो वो तो समझिए वो एक पदार्थ है वो एक है फिर इसलिए पूरे वृक्ष को एक कहेंगे एक है ये लेकिन जंगल जो है ऐसा नहीं होता है वो संघात वहां भी है उसको केवल ढेर कहते हैं संघात कहते हैं बस वो एकत तो नहीं आता है उसमें तो ऐसे पूरा का पूरा संसार भी है इसीलिए इसको कहा गया कि इसको काट देते हैं छेद देते हैं जैसे वृक्षों को छेदा जाता है काटा जाता है इसलिए इसका नाम वृक्ष है और इसी वृक्षों का जो झुंड है कई जहां पर है वो बन हो जाता है तो यही कि यही नियम सारे हमारे पूरे शरीर पर या पूरे संसार पर लागू होते हैं संसार भी क्या होता है काटा जाता है छेदा जाता है काटने छेदने का मतलब है यहाँ केवल इसके अवयव अलग होते हैं या जुड़ते हैं वही हुआ ना इसका मतलब अभिप्राय क्या निकला अवयवों का ही जुड़ जाना इसका बनना है और अवयवों का अलग हो जाना इसका विनाश है मृत्यु तो के लिए काल हो गया वो अवस्था विशेष आ गई वो बनने की या हटने की और जुड़ने की यानी जहां दोनों अवयव जुड़े यानी चेतन जहां जुड़ा इनसे अवयव से शरीर से, से वो तो जन्म हो गया और जहाँ चेतन इनसे अलग होता है वो मृत्यु हो गई तो बने हुए शरीर के साथ चेतन का आत्मा का जुड़ना ये जन्म है और उसी का अलग होना ये मृत्यु है तो यहाँ भी संयोग विभाग ही है तो अब लेकिन दिखाना यहाँ पर क्या है इस मंत्र से कि संसार को हम नित्य मान के चलते हैं जैसे शरीर को इस छोटे से शरीर को भी हम नित्य मानते हैं कि सदा ये रहेगा पर शरीर को कम से कम किसी दूसरे शरीर को मरते जब देखते हैं या मरे हुए तो उस समय थोड़ा सा तो मान लेते हैं कि हाँ ये अपना शरीर भी मरेगा हम जीवित नहीं रहेंगे लेकिन ये थोड़े से काल के लिए मानते हैं और इतना मानते हैं जितने में कि व्यवहार हमारा कोई बाधित नहीं तो पूरी तरह से हम अपने शरीर को नहीं मान पाते हैं कि ये अनित्य है कटने छिदने वाला है यद्यपि डरते तो रहते हैं कहीं टूट ना फूट जाए कट कटपिट जाए उससे तो डरते रहते हैं मानते नहीं है कि ये टूटने वाला है किसी चीज से टकरा के टूट जाए ये तो है लेकिन ये टूटने वाली वस्तु है ये नहीं बुद्धि बनती दोनों में मतलब अंतर विरोध है उसी चीज को मान भी रहे हैं और उसी को नहीं भी मान रहे हैं अगर नहीं मानते शरीर की ये टूटने फूटने वाला है तो फिर डरते कैसे किसी के टक्कर से डर क्यों लगता टूट जाएगा ये अग्नि से अगर जलना नहीं था इसको तो अग्नि से डरते क्यों तो एक स्थिति में तो डरते भी है लेकिन दूसरी स्थिति में फिर नहीं डरते हैं तो यहां क्या होता है जब इसके निमित्त उपस्थित होते हैं तब तो हम मान लेते हैं कि हाँ ये ऐसा है इसका स्वरूप अनित्य है हम तब मानते हैं जब इसके निमित्त सामने दिखते हैं और निमित्त के हटते ही मान लेते हैं ये नित्य है जबकि वस्तु वही है ये स्थूल बुद्धि के कारण ऐसा होता है कोई व्यक्ति होता है नहीं कि सामने होता है अब उसको तो खूब अच्छा मानते हैं उसी प्रशंसा करते हैं और जैसे ही वो बाहर निकला कि बहुत दुष्ट आदमी है तो ऐसे कर देते हैं ना उसी के साथ यानी उसी यद्यपि दुष्ट हम तब भी मान रहे होते हैं लेकिन डर से नहीं मानते उसको कहते नहीं है अब वो जब देखते हैं ये क्या करेगा तो फिर बोल देते हैं कि ये तो ऐसा है तो यही कि यही स्थिति क्या है हमारे अन्य जगहों में भी है जब इसको मारने काटने वाला कोई भी जो साधन है वो सामने दिखने लगता है तो डरने लगते हैं कि तब तो यह रुकने वाला नहीं है शरीर लेकिन वहां पर भी क्या होता है अंतर हम ये मानते रहते हैं कि ऐसा हो ना जाए यानी उस वस्तु तत्व को फिर भी वहां रोक नहीं पाते हैं हम लेकिन वहां केवल कामना मात्र रह जाती है कि ये कभी ऐसा ना हो जाए कभी टूट फूट ना जाए ये यानी टूटना तो है लेकिन इसे टूटना नहीं चाहिए तो ये नहीं चाहिए ये केवल क्या है हमारी भावना है वस्तु तत्व से उसका कोई लेना देना नहीं है हमारी वो मान्यता मात्र है हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो तो ये शरीर मरे नहीं टूटे फूटे नहीं और कुछ नहीं इसका विगड़े नहीं ये केवल हमारी भावना है हमारी मान्यता है लेकिन इस मान्यता में हम कोई विकल्प नहीं रखते हैं इसमें विकल्प न रखने के कारण ये मान्यता हमको नित्य दिखती है जहां पर विरोध नहीं दिख रहा है वहां मान लेते हैं हाँ ऐसा हो गया बाकी जगह तो मानते हैं कि ऐसा होवे होवे होवे लेकिन जब नहीं दिखते हैं कि अब बाधा नहीं रही तो मान लेते हैं कि हाँ हो गया अब शरीर नित्य हो गया कोई रोग नहीं है तो ठीक है कुछ नहीं होगा अब मरना है नहीं अब कुछ नहीं होता है इसको तो वो मान्यता में केवल भेद है एक जगह निर्बाध होते ही हम उसको पूरा देखने लगते हैं अब तो कुछ नहीं होगा और जब बाधा आती है तो वही संशय होने लग जाता है उसमें अब वहां से डर लगने मानते दोनों जगह हैं तो अब इस नित्य भावना को जो मान रहे हैं कि ऐसा ही हो जाएगा उस भावना को वस्तुतः पकड़ना है कि ये मेरी मान्यता जो है ये केवल मान्यता मात्र ये मिथ्या जाना ये। अविद्या इसी को कहते हैं तो इस मान्यता के कारण अब हम दूसरे व्यवहार भी इसके अनुकूल और अनुचित करते हैं वो क्योंकि मान्यता ही मिथ्या है तो उसके अनुकूल जब व्यवहार करेंगे वो भी तो मिथ्या ही होगा ना वो भी ठीक नहीं हो पाएगा तो यहां बदलने की जो चीज है वो अपनी इस भावना को है बदलने का कि ये केवल शरीर नहीं पूरे संसार के प्रति हमारी ये भावना होनी चाहिए क्योंकि संसार का स्वभाव है ये जैसे तैसे शरीरों को तो मान लेंगे हम कि सभी के सभी मर सकते हैं लेकिन मरने के बाद इतनी पर्याप्त नहीं ये सूरज चांद जो पी से सभी मर जाएंगे वैज्ञानिक लोग एक सूरज को दो सूरज को तो मानते हैं ये मर जाएंगे पृथ्वी भी मर जाएगी नहीं रहेगी लेकिन सारा का सारा पूरा ब्रह्मांड मर जाएगा इसको वो भी नहीं मानते हैं वो भी रखते हैं कि एक मरेगा फिर दूसरा हो जाएगा जैसे जंगल जब तक है तो जंगल में एक पेड़ मर गया तो दूसरा उत्पन्न हो जाएगा दूसरा मर गया तो तीसरा हो जाएगा लेकिन पूरे खेत में अगर पानी नहीं मिले तब तो क्या होगा हाँ तो ये सब तभी तक उत्पन्न होते रहेंगे यानी पेड़ पौधे इस पृथ्वी पर होते रहेंगे कब तक जब तक ये जलवायु अग्नि आदि का संतुलन बना हुआ है अगर यह संतुलन समाप्त होगा तो कोई नहीं बचने वाला है इसमें फिर पेड़ पर पेड़ नहीं उगेगा एक मरने के बाद दूसरा उग जाए ऐसा नहीं होगा तो ऐसे ही वो कारण जो है इससे भिन्न होता है वो पूरे के पूरे कारण को केवल संसार में ही ढूंढ रहे हैं वो लेकिन वस्तुतः संसार का पूरा कारण संसार में नहीं है संसार से अतिरिक्त है वो कारण अतिरिक्त कारण यदि पकड़ में आए तो पूरा संसार समझ में आ सकता है बुद्धि में कि यहां पूरा नष्ट हो सकता है जैसे पृथ्वी पर सारे मनुष्य कब मरेंगे जा करके पृथ्वी के अंदर जब इन पेड़ पौधों की उत्पादन क्षमता नष्ट हो जाएगी यानी उपज जो भोजन उपज रहा है ना खाना पीना जिस दिन ये उपजने बंद हो जाएंगे उसके बाद मनुष्यों की कल्पना नहीं कर सकते आप क्या खाके रहेंगे वो तो जो खाने पीने को तब तक मिल रहा है तब तक तो कोई न कोई तो उत्पन्न होता रहेगा ये तब तक नहीं समाप्त होगा सारे एक साथ मरेंगे ही नहीं धरती के लोग मारने काटने से कितनी भयंकर लड़ाई हो जाए ना सारे नहीं मरेंगे ये कोई न कोई बच ही जाएगा सारे नहीं मरे मरेंगे मनुष्यों के मारने से नहीं मरेंगे सारे जब पेड़ बहुत पुराना हो जाता है तो सारे पत्ते जड़ जाते हैं उसके बाद अब नहीं आते हैं उसमें तो धीरे धीरे जैसे पेड़ में भी पतझड़ आते हैं जाते हैं लेकिन एक दिन स्थिति आती है अब आना जाना बंद हो जाएगा तो ऐसे ही मनुष्य मनुष्यदी में भी प्राणियों में होगा ये मरेंगे जियेंगे मरेंगे जिएंगे लेकिन एक दिन ऐसी पृथ्वी में स्थिति आ जाएगी इसमें उत्पादन क्षमता नहीं रहेगी अब नहीं उत्पन्न होंगे वो तो बंद हो जाएंगे जाकर तो धीरे धीरे ऐसे ही क्या है पृथ्वी आदि नष्ट होगी लेकिन पृथ्वी सूर्य आदि का भी मूल है वो दूसरा है एक उसके कारण ये सारे नष्ट होंगे इन सभी में क्या होता है इनके अंदर जो पृथ्वी है पृथ्वी के अंदर भी एक परमाणु है वो भी अनित्य है इनका जो मूल कण है ना इस पृथ्वी का जैसे गोले का इस गोले का मूल तो पृथ्वी जो परमाणु है वो है लेकिन वो परमाणु भी तो नष्ट होगा ना जब वो परमाणु नष्ट होगा तो ये गोला कहां रहेगा तब तो नहीं बचेगा ऐसी जल का परमाणु जब नष्ट होगा तो ये ऊपर ये वाला जल थोड़े दिखेगा इनमें से कोई नहीं देखेगा तो पांच भूतों में ही जब अंतर आएगा तो भूतों में जब अंतर आएगा तो कोई भी नहीं बचेगा फिर सारा हो जाएगा ऐसी भूतों में होते होते अंत में धीरे धीरे जाकर के ये अंतिम प्रकृति तक का होता है अलग होते हैं तो प्रकृति महा परमाणु जब अलग होंगे तो कोई भी ब्रह्मांड में कहीं भी कार्य नहीं दिखेगा तो उस स्थिति में पूरा का पूरा क्योंकि इन तीनों में जो स्वभाव मिलता है ना तीन ही तरह के स्वभाव मिलते हैं सभी पदार्थों में अंतिम स्वभाव तीन है ज्ञान अज्ञान और ओ। क्या है सुख दुख और मोह इन तीन स्वभाव में है ना ये सभी ज पदार्थों में मिलते हैं और ये तीनों स्वभाव अलग अलग हैं और ये अंतिम है और जो सुख है वो दुख नहीं है जो दुख है वो सुख नहीं है और जो सुख दुख है वो मोह नहीं है तीनों अलग अलग हैं इसलिए तीनों एक में नहीं होंगे इन तीनों गुणों का ना एक द्रव्य आधार नहीं बनेगा तो एक आधार नहीं होने के कारण तीन आधार वाले हैं ये। तो तीन आधार वाले तीनों कभी ना कभी अलग हो जाएंगे और एक एक जाति में जाकर के वो इकट्ठे हो जाएंगे सुख वाला जितना है वो सुख में जब मिल जाएगा दुख वाला दुख के साथ मिल जाएगा मोह वाला मोह के साथ मिल जाएगा और तीनों एक तीन, अलग अलग हो जाएंगे तीनों अलग अलग हो जाने के बाद अब कुछ नहीं बचेगा फिर ये क्योंकि ये जो होते हैं जब तीनों एक साथ जुड़े रहते हैं तभी इन तीनों स्थितियों को उत्पन्न करते हैं अलग अलग ये नहीं कर पाते हैं लेकिन उससे तीनों में ये हैं ही तीन जुड़े वाले में तो एक दिन ये तीनों जब अलग अलग हो जाएंगे तो कार्य नहीं मिलेगा कुछ भी और तीनों मिलने के बाद ये फिर तीनों आपस में नहीं जुड़ सकते इनका स्वभाव विरोधी है सत्य सत्य वाले से तो जुड़े रह जाएंगे रज रज वाले दुख वाले दुख वाले के साथ में रह जाएंगे मोह वाले मोह वाले के साथ रह जाएंगे लेकिन मोह वाला सुख के साथ जुड़ जाए ये स्वभाव नहीं है इनमें तो उस स्वभाव ना होने के कारण दोबारे अपने आप नहीं बनेंगे ये बिगड़ते तो जाएंगे बिगड़ते बिगड़ते वो तीन भागों में विभक्त हो जाएंगे एक दिन जा करके नहीं रोका जा सकता इनको इस कारण से उस अवस्था में फिर कोई नहीं बचेगा पूरा ब्रह्मांड जाएगा तीन स्वभाव से अतिरिक्त अगर कोई पदार्थ मिल जाए ना तो कोई कल्पना कर सकते हैं लेकिन ऐसा पदार्थ कोई नहीं जिसमें ये तीन नहीं मिलते हो इसलिए तीन ही स्वभाव वाले और तीन तरह के ये है पूरे पदार्थ पूरे ब्रह्मांड के और पूरे ब्रह्मांड के पदार्थ यदि तीन है तो एक दिन जाके प्रलय हो जाएगा इनका नहीं बचेंगे जड़ चेतन को तो अनुभूति होती है ना केवल लेकिन अनुभूति किसकी होगी किसी विषय की होती है ना उसको अपनी तो नहीं होती है अपने से अतिरिक्त की करता है अनुभूति वो सुख दुख दुखमोह के रूप में तो सुख दुख दुखमोह उससे अलग पदार्थ के गुण हैं, तो उससे अलग जड़ ही तो है ना सारा और कौन है? इसलिए जड़ वाला विभाग तो अलग हो जाएगा वो भी तीन तरह के हैं तो तीनों अलग हो जाएंगे एक दिन तो इस कारण से प्रलय तो सारे का होगा ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं है और दूसरी बात है ये आपस में भी इनका एक वो जड़ जैसे मूल मिलता है जैसे पृथ्वी और सूर्य का आपस में आकर्षण वाला बना हुआ है सर्वथा स्वतंत्र नहीं है ये जैसे हमारा संबंध हम पूरा इस पृथ्वी से निरपेक्ष नहीं है ना हमारा इससे है मतलब जुड़ा हुआ संबंध है तो इसके कारण हमें परिवर्तन आएगा अंतर आएगा हम स्वतंत्र नहीं रह सकते तो ऐसे जितने भी पृथ्वी आदि है चंद्रमा चंद्रमा का पृथ्वी से है और पृथ्वी में कुछ भी होगा तो चंद्रमा चुपचाप नहीं रहेगा वो बिना वो सुरक्षित नहीं रहेगा सूरज में कुछ होता है तो पृथ्वी सुरक्षित नहीं रहेगी तो ऐसे ही इसके जो ब्रह्मांड के इस आकाश यानी ये जो हमारा सौर मंडल है इसका संबंध इस आकाशगंगा में है आकाशगंगा में कुछ होता है तो ये सुरक्षित नहीं रहेंगे तो ऐसे इन आकाशगंगाओं का भी दूसरे के साथ है समन्वय है।, है जी कभी है कभी? क्या जी सभी की होगी हाँ पुरा का पुरा ही। पूरा होगा हाँ कि जैसे पृथ्वी और सूर्य का आपस में है ना समन्वय ऐसे इनके आकाश का गंगा के साथ है समन्वय ऐसी आकाश भी स्वतंत्र नहीं है उनका भी दूसरी आकाश गंगाओ के साथ है समन्वय इस कारण से इनमें क्या है एक मौलिक प्रक्रिया देखी जाती है कहीं से इन पूरे का आरंभ हुआ है इसलिए कहीं से पूरे का आरंभ हुआ है तो विनाश भी कहीं अंत में जाकर के उस केंद्र तक चला जाएगा नहीं, नहीं करने पर होगा करते अपने करते आप तो होगा करने, होना करने वाला है ना जो किया है इसको वही करेगा फिर दोबारा इस बार जिसने कर रखा है दोबारा वही करेगा ये अपने आप वो करने पर तो होता ही है जैसे यहाँ अब आटा रोटी है वो अपने आप नहीं बनना है पर बनाने पर तो बन ही जाएगा ना तो ऐसे सारे पदार्थ ये अलग तो हो जाएंगे अपने आप धीरे धीरे जैसे अभी होते जा रहे हैं लेकिन फिर से इनका निर्माण करने पर ये निर्माण होगा तो यहां अपने को इतने देखना है कि हम ये जो मान के चल रहे हैं देख रहे हैं न कि दिन रात कुछ नहीं होगा ये सारा का सारा ऐसे ही रहेगा तो ये हमारी उल्टी बुद्धि है ऐसा नहीं है ये ये पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा एक बार कुछ नहीं बचेगा तो अब इसमें सबसे पहले तो अपना जीवन ही जाएगा हाँ यही नहीं घुसता है अपना वाला घुसे तो कुछ वो भी घुस जाएगा लेकिन धीरे धीरे क्या होता है सारा बदलना पड़ेगा हमारी बुद्धि इस प्रकार की होनी चाहिए कि सब दिन रहने की चीज नहीं है ये सदा रहने की जब बुद्धि बनती है तो फिर यहाँ जितना भी लूट मार इकट्ठा करो ये बुद्धि बनेगी जैसे भी तैसे बेईमानी लूट मार करके रहना यही है क्योंकि जब सदा है तो करें क्या आप और जब ये होगा कि सदा के लिए नहीं है तो अब इसमें अवकाश हो जाएगा चलो मिल जाता है तो ठीक नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं जाने दो जाना तो फिर भी है तो इस कारण से ये व्यापक बुद्धि होनी चाहिए बनानी पड़ती कि ये आया है ना योग दर्शन में नित्य देव सचन्द्र तार का ये सूरज चंद तारे वाले जो दिवलोक है ये नित्य रहेंगे ये मिथ्या ज्ञान है अविद्या है तो ये हमको अगर ऐसा लगता है तो समझिए हम अविद्या में भी चर रहे हैं ये मिथ्या ज्ञान है तो ये ज्ञान उलट जाना चाहिए ये लग जाना चाहिए कि नहीं सारा सब दिन रहने वाला नहीं है सब दिन नहीं रहने वाला है तब होगा कि सदा हमें उल्टे सीधे कर्मों से अब इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है कुछ काल के लिए ठीक है हम कर लेंगे इसको बाकी ये अलग होना है तो इसलिए संसार भी क्या है अब उसके लिए उदाहरण यही दे दिया पेड़ को देख लो पर, शरीर को देख लो जैसे ये छिन्न हो जाते हैं सब दिन नहीं रहते हैं पुराना से पुराना पेड़ भी सूख जाता है ना आखिर बड़गड़ का पेड़ भी पीपल के भी सूखे हुए पेड़ मिलते हैं तो इसलिए पेड़ भी कोई अब तक ऐसा नहीं है जो सृष्टि के आदि में था और अब तक वही है ऐसा कोई पेड़ नहीं मिलता है ऐसा कोई मनुष्य नहीं मिलता है जो सदा से आ ही रहा है तो सदा से कोई नहीं आ रहा है तो हम कैसे रह जाएंगे और इसको देखने का और भी होता है कि आप पचास साल या सौ साल के बाद मान लो कोई उत्सव होने वाला है तो आप उसमें जाएंगे या नहीं जाएंगे देखिए देखता है या नहीं देखता है दो सौ साल के बाद मान लो आर् समाज की शताब्दी मनाई जाएगी तो उसमें आप जाएंगे या नहीं जाएंगे देखिए जाकर नहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं होगा ये वाली दृष्टि जब आती है तो उस दृष्टि के सामने देखिए कि वहां पहुंचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे अब तो उसमें अवरोध आएगा फिर ऐसे रोकेगा रुकेगा ये वहां लगेगा कि ऐसा तो नहीं हो पाएगा निमंत्रण अपने पास नहीं आएगा दूसरे में तो दूसरे नाम से आएगा ना इसमें कैसे आएगा ये वाला तो वहां लगेगा कि हाँ सचमुच मेरा शरीर नहीं रहेगा वहां तक तो होता है जी तो शरीर का नहीं होगा ना आ, आत्मा ही होती है। नहीं आत्मा नहीं है अभी तो शरीर को लेके कर रहे हैं ना सारा मैं ही रहूंगा ये आत्मा थोड़े कह रहे हैं आत्मा को मान के कहेंगे तब तो वादा ही नहीं है लेकिन हम तो इसको लेके कह रहे हैं ना यही रहेगा ये भी था जान है शरीर ही रखना है शरीर को ही रहना है शरीर ही रहेगा शरीर सहित रहेंगे हम अच्छा पूर्ण जैसे विनाश होता है तो उस पूरा हो हाँ नहीं आत्मा नहीं होगी खत्म आत्म आत्मा नहीं होती है और संसार का जो मूल कारण है ना प्रकृति वो नहीं होते खत्म तो उनका उनका विनाश उनका विनाश कैसे होगा नहीं होगा ना वो जो उनसे जो बना हुआ था उनका विनाश हो जाएगा जो एक पेड़ बन गया है। हाँ ये सब सभी बन बनी है जितनी चीजें बनी है वो बनी में से कुछ नहीं रहेगा पांच चीजें तो ना ये भी नहीं रहेगी ये, ये भी बने हुए हैं नहीं प्रकृति तीन है प्रकृति तीन है पांच ये दो भूत है हाँ तो ये पांच भूत तो नष्ट हो जाते हैं ये नहीं रहते हैं लेकिन तीन जो तम जिसको बोलते हैं वो नहीं नष्ट होते हैं वो सदा रहेंगे उनका विनाश नहीं होता है तो उनसे लेकिन अपने को कुछ मिलता नहीं है उस रूप में अपने को जो कुछ मिलता है उनसे बने हुए से मिलता है खाने पीने का जो भी सामान है ना वो सब इन भूतों से मिलता है जिसके लिए हम यहाँ रहना चाहते हैं प्रकृति के लिए हम रहना नहीं चाहते हैं उसके प्रति हमको कोई लोभ नहीं होता है प्रकृति को मानेंगे तो फिर आकर्षण ही नहीं रहेगा आकर्षण केवल बनता है संसार को मानने से तो उस दृष्टि को हटाने के लिए मंत्र में ये संकेत किया गया ऐसा मत समझना ये सारा का सारा क्या है वृक्ष बन ही है और इसको बनाने वाला क्या है तक्षा जो है इसका वो वही सर्वव्यापक ईश्वर है तो जो विद्वान होता है वास्तविक में विद्वान कौन है उसका भी लक्षण इसमें दे दिया कि जो इस बात को समझता है इस वन और वृक्ष को वस्तु जो जानता है मनसा विज्ञान से वही मनीषी है विद्वान व्यक्ति वही वास्तविक में विद्वान है जो संसार के स्वरूप को और इसका जो रचयिता है निर्माता ईश्वर है इनको जो धारण करने वाला है इसको जानता है वही वस्तुता विद्वान है तो हम चाहे अन्य विषयों में कितना ही तर्क वितर्क कर लें। लेकिन इस विषय में अगर बुद्धि नहीं चलती है तो हम बुद्धिमान नहीं है बुद्धिमत्ता की सफलता तभी है जब इन विषयों में भी बुद्धि चलने लगे और इस विषय को हम जानेंगे कैसे उसका भी इसमें बता दिया ये प्रश्नोत्तर से ही जाना जाएगा अपने आप ही शंका करनी है और अपने आप ही फिर उसका उत्तर भी निकालना है ऐसे चुपचाप के व पढ़ लेने से बिना विचारने से ये नहीं आएगा इसकी प्रक्रिया ही है ये प्रश्नोत्तर ही करने पड़ेंगे विचार करेंगे बिना प्रश्नोत्तर के विचार आगे नहीं चलता है और बिना विचार आए उत्तर नहीं आता है चिंतन के बिना उत्तर नहीं आता है कारण से इस मंत्र से सारा संकेत कर दिया गया पहले प्रश्न करो इसके ऊपर फिर उसका निदान डोडो समाधान करो ठीक समाधान होते होते फिर यह वास्तविक स्थिति आ जाएगी तो इस प्रकार से उत्तर के रूप में आना है वही ईश्वर ये संकेत है बूढ़ा हो गया